तो कंस को यह तुम्हें मारे कंस दोनों एक बात होती है भगवान की लीला रहस्य लीला है इसी को राहस अपाभ्रंश में कहते रहे फिर रास लीला होगी आप रस लीला होगी कि यह तुम मारो या तुम मारे जाओ तुम्हें सोचना है ये खाली बर्तन पीट लेने से भजन गुनगुना लेने से किसी का कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है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 का व्रत कर लिया मंगल का कर लिया फलाने का कर लिया इन नाटकों में कुछ रखा नहीं है तू मारे कंस को या कंस मारे तुझे तुम्हें एक बात होनी है परमेश्वर स्वयं लीला अवतार धारण करके नारायण की कथा क्यों करते हैं कि क्यों क्योंकि लीला दिखाते हैं ये कोई इतिहास नहीं हर घट की कहानी है सख्त जीवन भी जी लू और के बर्तन भी पीट लू ऐसे ढोंगी को और गंदी मौत मारना पड़ता है या तो घर गोविंद का गृहस्थी गोविंद की सचराचर गोविंद का नहीं गोविंद का कंस जाए मिट जाए कंस का कंस और गाऊंगा गोविंद ये तो कोई बात ना होगी भक्ति हमारे जीवन को हमारे घर को हमारे लोकाचार व्यवहार सबको पवित्र करती है धोती है तुम कहो कि तुम्हारा आचरण व्यवहार लोकाचार तो गंदा महिला भेदभाव द्वारा रहे और हम भक्ति करते रहे ये संभव नहीं है कहा दोगा में दू दो गए माया मिली ना तो खुद ही सोच लो क्या आप कंस के हाथ मारे जाने के लिए बैठे हो या कंस को मारने के लिए बैठे हो और कंस तुम्हारे भीतर है ये मन इसकी विशांतता इसकी आसक्तियां इसकी लिपसाएं इसके मोह ये सब कंस के भाव है क्यों हम सब में उसका भाव करें क्योंकि वह है तभी तो ये रूप है उसी से तो होते हैं वह तो उन्हें जीवित करता है तो सब में उसका रस लें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 तुम्हें चौधरी नहीं, नहीं बनाएगा तुम्हें तो सत्य की राह पर ले जाएगा क्योंकि चौधरी हम में कोई नहीं हो सकता कौन है जो तन का एक कोष बना पाया हो तो वो झूठ कपट व्यवहार ही तो होगा मेरे साथ हमें अतिशय निर्मल होना होगा प्राणी मात्र की चरण रज को माथे से लगाना होगा तो भक्ति माता की कृपा मिलेगी जो एठ गए वो कंस हो गए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 लेकिन जेल में जब छुड़ाया है तब प्रथम दर्शन हुआ है कि वसु देव पिता है और देवकी माता है वसु माने अग्नि अग्नियों का देवता अर्थात आत्मा ही है तेरा पिता है और ब्रह्म ज्वाला ही तेरी माता है बाकी तो सब नंद और यशोदा है पहली बार तुमको तुम्हारे स्वजन मिलेंगे पहली बार अपने माता पिता का दर्शन पाओगे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 वे ही जो हर जन्म में जन्मती हैं क्योंकि बाहर के माता पिता तो नंद और यशुरा जैसे अतिशय प्रिय हैं पूजे हैं अति दुर्लभ है लेकिन असली माता पिता तो वसुदेव और ये गुरुकुल बहन बच्चों को पढ़ाते थे और वो जीवन के हर तंत्र को पढ़ जाते थे क्या आज आप कथाओं को जीवन में उतार पा रहे हैं कहते हैं भरे घरों में पानी नहीं भरता है आज यही तो स्थिति है हमारी सोचो माता पिता की वो आत्मा वसुदेव और ब्रह्मज्वाला देव की, की जिसने बनाया तुम्हें क्या आज भी वो जेल में है मनकंस की जेल में है और कितने बरस बीत गए तुम्हारे भक्ति के स्वांग भरते वो सत्य स्वतंत्र होकर सामने आया नहीं है कौन सी वीर्ती करते रहे नीचाने वाली या कुछ लोभ कमाने वाली एक लॉटरी निकाल दे एक मकान बना दे थोड़ा सा ये है करते हैं अरे कर लोभ करना ही तो था तो अमृत का कर लेता खाली जहर ही जहर क्यों मानता रहा कि तू अमर हो जाता जो भी मिला मैंने उससे कुछ पाना चाह जब मुझे पता है कि आत्मा परमेश्वर बैठा है उसमें तो मैंने उससे प्यार का अमृत क्यों नहीं पाना चाहा है? मैं चाहेगर की भक्ति क्यों नहीं मांगी उससे मैं हरे के कपड़े क्यों उतारता फिरा? अपनी लोग बस लो, कुछ नहीं सिर्फ लो। अब भूल गया कि यहां से कुछ साथ नहीं जाना है ये तन का कपड़ा और इसकी सारी उपलब्धियां ये सारे ग्रंथों के ज्ञान ये भी चिता की लकड़ियों पर तुझसे वापस ले लिए जाएंगे सब कुछ खोकर तू नित नंगा जाएगा यहां से ज्ञान नहीं विज्ञान नहीं नाम नहीं कुछ भी तो नहीं है और उम्र तम बीत गई तूने अपने असली मां बाप को मिलना नहीं चाह छूट और धोखा ही जीना चाहता है ये कृष्ण की कथा वेद का बिचोड़ा हुआ हुआ अमृत है इसे ही गोपियां मथती हैं और ये मक्खन सा घर आता है जब मथे जाते हैं वेद तो उसी मंथन से जो प्रकट होते हैं अमृत के कारण वो कृष्ण की कथा है आपने इसे बाकी कथाओं की जैसी एक ऐतिहासिक कथा भर मांच डाला क्या बातें आप कि मैं भी कृष्ण सा जनमता हूं हम सब कि मैं भी कृष्ण सा जनमता हूं वो वसुदेव आत्मा ही मुझे रूप देता है और ब्रह्म ज्वाला ही मां बनके उन माता और पिता के शरीर रूपी बर्तनों में मुझे वह आत्मा हलवाई ही ब्रह्म ज्वालाओं के माध्यम से सारे सचराचर को निचोड़कर मुझे एक शिशु का रूप देता है ना भौतिक मम्मी जानते ना भौतिक पापा जानता है मथता है सचराचर को वो और उसके मंथन से जो बिंदु अमृत के भी जाते हैं रे जीव तभी तो तू रूप पाता है और तू तो खाली नंद और तक रह और तूने वसुदेव और देवकी को जानना नहीं चाहा तो कृष्ण की भक्ति कब की थी कब गए थे भजन तूने कब जाना था उसको वही दंग है वही ऐठ है वही नकारात्मकता है बस मैं हूं जो हूं बाकी सब तो गलत है अरे रेखा बटेंगे हम यहां से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 जिसने कणकण तुम्हें सजाया है संवारा है पाला है हर सांस धड़कन दी है और उम्र तमाम नौछावर बन के तुम्हें पालता रहा है जब उस सत्य के सामने आओगे जब असली रिश्तेदार तुम्हारे सामने होंगे तो तुम्हें कितना भरा भरा सा और कितना गुथा गुथा सा लगेगा आज तो भरी भीड़ में अकेले हो हु, डरे हुए हो हु, कल का डर है तुमको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 हम इस सत्य को कृष्ण कथा में पा पाए होते तो वेद सरल हो जाते वेद का ज्ञान अतिशय सरस होता हमने पालक को जाने हैं लेकिन उत्पत्ति दाता नहीं जाने हैं और हमें बनाने में सारा सचराचर नौछावर हुआ है हवाओं ने कितनी कीमत मांगी तुमसे सांसों की वे कुछ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 पांचवों तत्व कोई पैसा मांगते नहीं है और जो वसुदेव और देवकी को जानते हैं वे पशु पक्षी भी आपसे धंधा नहीं करते पेड़ भी नहीं मांगते खाली रामन का बंधा कंस का मारा यह मनुष्य ही सचराचर के खून से घड़े भरता है इन ऋषियों के शायद इसीलिए मेरी भक्तिरस की कथा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 क्योंकि वो ऋषि हैं देवता है और मनुष्य रह जाते हुए कपड़े उतारता है ये इसका धर्म है और कहने लगे स्वामी जी हम बड़ी भक्ति करते हैं ये कथा पतित पावनी है इस सचराचर को पहचानो क्षिति जल पावक गगन समीर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 तूने उस तप का क्या कर दिया है जरा पूछ डालो अपने आप से ऐठ तो बहुत सत्य हो कभी पूछा कि सचराचर झूमा था गाया था तुम्हें बना करके रोम रोम हर्षित हुआ था वसुदेव भी प्रसन्न थे देवकी के भी सुखद स्वप्न थे और फिर कंस से तुम जीए स्वप्न तोड़ गए देवकी के मां के अरे क्या यही सत्संग है क्या यही भक्ति है भगवान जो उस पति पावनी कथा का अमृत दियो और अपने झूठे दम धो डालो क्योंकि सांसे सदा नहीं रहती जो अब नहीं जागा फिर वो कब जागा और हमने कथा में जाना कि स्वतंत्र होने के बाद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 और माने आप अपने हृदय को मत डालो तुम मथुरा की युवराज हो अमृत तुम्हारी भीता है चाहोगे लौटाना चाहोगे उस अमृत का दर्शन करना या कि कंसों के पीछे छोटे कंस बन के भागना क्या करोगे कंस की करोगे कंस ही तो बनोगे गोविंद ना है। और जब बलराम ने कहा कि वो कृष्ण को छोड़ के नहीं आ सकते तो जी ने भी कहा जैसी दाऊ की दाऊ तो कन्हैया की परछाई है और दाऊ के दोनों ने कन्हैया है अलग कैसे हो सकती ऐसा प्यार मेरा होना था सबसे सचराचर से तो ईर्षा देश घृणा लोग वो जिए जाते हैं। मेरा तेरा जाते गाते हैं। और भगवान लीला करके दिखाते हैं कि प्यार इसका नाम है आप आसक्ति को प्रेम कहते हैं जबकि आसक्ति विषयों से संबंधित है प्रेम तो आत्मा का रस है तुम झूठ बोलो चोरी करो कपट करो वो फिर भी प्यार से तुम्हारा अंतर तुम्हें अगली सांस जीवन का अगला क्षण देता है यदि वो न दे तो सारी चौधराहट भी काम ना आएगी मर जाओगे एक सांस नहीं है लेकिन प्रभु हैं वो तो प्यार करना जानते हैं हर सांस में दिए जाते हैं और अगर हम कहें कि तू गलत है तो भी वो मुस्कुराकर मान लेते हैं लेकिन हम पूछेंगे हम क्या कर रहे हैं तो जब भगवान का युवराज घोषित किए जा रहे थे तो उनकी दोनों मामियां अस्थि और प्राप्ति कंश मरेगा भी तो अस्थि और प्राप्ति नहीं मरती ये वासनाएं हैं ये मारे भी नहीं मरते हैं। इनसे बचा जाता है मार इन्हें कोई भी नहीं पाता है वो तो दोनों अस्थि और प्राप्ति मामियां गोविंद के गोविंद के पास एकांत में आई कहा आज तुम युवराज घोषित हुए हो क्या हमें भी कुछ दान नहीं दोगे तो गोबिंद ने हाथ जोड़कर कर से कहा आप तो हमारी माताएं हैं आप यहीं रहें मथुरा में ही विराजें आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा और आपके सम्मान में आदर में कोई कमी नहीं होगी तो उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकते उन्हें वापिस जरासंध के पास जाना पड़ेगा और कृष्ण क्योंकि हम जरासंध की असुर राज की बेटियां हैं असुर धर्म में नारी को मात्र भोग्या माना गया है पति भी नहीं है यदि पिता ना रहे तो हमारी क्या गति होगी आप उसकी कल्पना कर सकते हैं क्योंकि जरा संध सुर धर्म नहीं असुर धर्म है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 आत्मा ने कहा मैं इसमें रहता हुआ भी तेरी इन टूटती संधियों को नहीं बचाऊंगा हाँ समझ ले इस बात गठिया पकड़ लेगा अगर शरीर को मंदिर न मारा तो नाना रोग नाना विधान है क्योंकि गोविंद ने कसम खाई है जरा न ना मारूंगा तो कौन मारेगा डॉक्टर मार चुका तो ये पूजा भक्ति ये घंटी बजाओ नहीं गोविंद बन जाओ गोविंद के हो जाओ गोविंद में जीना सीखो को तो कृष्ण ने कहा है जरासंध संध मारो नहीं मारेगा वो जरासंध तुम्हें भाव लाना होगा तुम्हें तप करके जरासंध खुद मारना होगा अपने संकल्प भी को जगाना होगा तो जरासंध मरेगा वरना जरासंध न मारा जाएगा हाँ, कथा का सूक्ष्म रहस्य लो बताए तो थे श्रीमद् भगवत गीता में पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु कहानी तुम्हारी थी वहा जिसका धर्म भाव युधिष्ठिर है जिसकी संकल्प शक्ति भीम है जिसकी लक्ष्य विवेक बुद्धि अर्जुन है और जिसका ज्ञान रूप भक्ति है और जिसकी ज्ञान रूप नकुल है और जिसकी भक्ति सहदेव है संज्ञा जहाँ द्रुप्ति है संज्ञा शून्य होकर कोई भाव नहीं चलता संज्ञा ही पांचों भावों को चलाने वाली द्रुप्ति है और कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लेने वाली चिंता शक्ति ही चिंता ही कुंती है और ये सब यज्ञ से उत्पन्न है कोई साधारण मनुष्य नहीं है महाकाव्य में भी पांचों पांडव मंत्रों से प्रकट होते हैं मनुष्यों की तरह नहीं जन्मते और ये देवताओं के अंश से प्रकट हैं, अर्थात देवत्व के लिए आए हैं ये लीला कथाएं हैं तुमको तुम्हारी कहानी पढ़ा रहा आत्मा ही श्री कृष्ण है जो शरीर रथ को सांस धड़कन से चला रहा है इंद्रियां ही घोड़े हैं रोको इन्हें नियंत्रण में लाओ आत्मा के तो रथ बढ़िया चलेगा और घोड़े उछृंखल हो गए तो बर्बाद जियोगे बर्बाद हो जाओगे बर्बाद योनियों में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 और तुम अंधेरे जीने के आधी हो अब रोशनी में तुम्हें तकलीफ होती है एक बार क्या हुआ एक दानी था उसको लगा कि ये बेचारे भिख रोज़ भीख मांग मांग के सड़कों पे खाते हैं आज बढ़िया पकवान बना के ताजे इनको खिलाए जाते भिखारियों ने खा लिया कहने लगे अरे ये ताज़ा था क्या बोले हाँ अरे मार दिया आम को और सब पेट पकड़ के लेट गया अस्पताल पहुँचा तो तुम्हें बासी छड़ा हुआ भीख का चाहिए विषयों का ताजा भक्ति का बढ़िया पकवान जमता नहीं अस्पताल में पहुंचा दी जाओगे पेट पकड़ के शायद इसीलिए तुम वो सड़े खाने छोड़ना नहीं चाहते नहीं तो इतने सुंदर भक्ति के पकवान क्यों नहीं पचा पाते क्यों उस झूठ में कपट और मिथ्याभिमान में क्यों जीना चाहते हो देखमंगे जो हो गए हो बासी खाने की आदत जो है फूले भूले फिरते हो कि तुम तो सबसे बड़े ऐश्वर्य कहा है वो ऐश्वर्य कितने पोते हैं तुम्हारी खोपड़ी में कितने श्लोक हैं जो तुमने रट रखे हैं तो फिर बासी भिखमंगे की जिंदगी क्यों जी रहे हो सड़ा बासी क्यों खा रहे हो अरे भक्तिरस क्यों अमर पकवानों में क्यों नहीं आते हो कि खाओ और अमर हो जाओ वो जमते क्यों नहीं कभी एक बार तो पूछ देखो अपने आप से ये दम्ब ये मिथ्या विमान तो ये वो सड़ी हुई भीख की सूखी बासी रोटियां हैं जिसे उम्र भर हम खाते रहे हैं कभी न्यौछावर हो के भक्ति रस का अमृत भी पिया तुमने कि हर सांस रोमांच की हो आंखों में उसका उम्मीदा नशा हो वो सब में झील लाता रहे उसकी रोशनी और उसका स्पर्श मुझे रोम रोम में मिलता रहे अष्टगंध की सुगंध छाई रहे क्या ये पकवान तुझे जमता नहीं है कि लौट लौट फिर उसी दुर्गंध और बास में फिर, फिर भटक जाता है जरा सद को गोविंद नहीं मारेंगे उसे तुम्हें संकल्प भीम बनके खुद मारना होगा दा। कोई डॉक्टर तुम्हें निरोग नहीं कर सकता तुम्हें अपने मन को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 कृष्ण को गुरुकुल में पढ़ने जाना ही होगा और वो भी चौदाह बरस के लिए है यह भगवान राम का चौदह साल का वन प्रस्थ है न वह लीला कथा है वहां दूसरे ढंग से दिखाया गया है। हर बालक दसवा वर्ष पूर्ण पूर होते ही ग्यारहवें वर्ष के आरंभ में कभी भी ग्यारहवें वर्ष में वो गुरुकुल में प्रवेश पाता था और लगभग चौदह वर्ष उसे गुरुकुल में अध्ययन में लग जाते थे और पच्चीसवें वर्ष ही जब वो घर लौटता था तो उसका पिता उसका तिलक करता कुछ समय उसके साथ रहता स्वयं वाणी प्रस्थी हो जाता था अगली क्लास में प्रवेश पा जाता था गृह से निकल जाता था जो ग्रहस्थ में जी रहा होता था वो सन्यास की ओर बढ़ जाता था जीवन तो पाठशाला है हम कोई यहां स्थायी नहीं है कुछ जाना है तो पाठशाला में तो किसी का घर नहीं होता उसे तो कक्षा कक्षा पढ़ते हुए फिर कहने से बाहर होना ही पड़ता है तो उसे पाठशाला की तरह पढ़ते थे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 तो अवस्था है हमारी तो श्री कृष्ण को गुरुकुल में भेजा जाता है यह स्थान उज्जैन में है पिछली बार भी आपको बताया था महाकाल का मंदिर है भगवान भोलेनाथ का वे ही सादीपने ऋषि के परम आराध्य हैं। महाशिव और ये ही भगवान कृष्ण के भी आराध्य हैं। भोलेनाथ आज संप्रदायों में तुम बट हो तो कोई शैव ना कोई वैष्णव अरे ये तसली क्यों बजा रही है। देवता तो सब एक हैं तुम क्यों बट गए हो सनातन धर्म स्मार्थ धर्म है सबको मानने वाला वो तो पुरानी मात्र में प्रभु का भाव रखता है और तुम तो मूर्तियों में बट गए तुम्हें तो चराचर में नारायण देखना है बोले ना कृष्ण के भक्त हैं, उनकी लीला कथा नाम पढ़ा के शंकर आए सभी लोग आए ब्रह्मा जी आए उन्हीं नहीं है ऐसा दुराव छिपाव बदलाव ये सब क्यों लिए हो और जबकि उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हो? वहां गए और वहां बालक निशा गुरुकुल में आता है आज आप कहने को जमी तो गले में डाल लेते हो दूध हो जाते हो बोरी जो डाल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 सादिपनी ऋषि के यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए है। से हैं महाराज उसे वसुदेव जी सभी लोग पढ़ा रहे हैं वहाँ कैसे कहूं आदमी मित्र वहा सभी लोग तो गए दूर दूर तक वनों में सब आए हैं ऋषि के यहाँ तो मीना लग गया है आज कृष्ण बलराम का भी गुरुकुल में प्रवेश होना है और प्रवेश आसान नहीं होता था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 बलराम जी शेषनाग के अवतार हैं और कृष्ण स्वयं महाविष्णु हैं ऋषि धन्य हो जाते हैं और ये उन्हें सहज स्वीकारते हैं और यहाँ भगवान का और दाऊ जी का यज्ञ पर संस्कार होता है क्योंकि भगवान मानव लीला जो कर रहे हैं लीला कोई सजाने गाने के लिए नहीं होती लीला पढ़ाने के लिए होती है लीला जीवन में अनुस्मरण करने के लिए होती है लीला एक प्रकाश के स्तंभ की तरह हमें जीने की राह दिखाती है के कोरा मनोरंजन भर रह जाती है हा अरे आनंद तो तुम मुशायरे में भी ले लोगे कभी सम्मेलन में भी ले लोगे उनमें उनमें भेद है वहां क्षण एक मनोरंजन है यहां गरीब गंभीर सत्य को सरस करके तुम्हें पिलाया जा रहा है वेद का बिलोया हुआ अमृत तुम्हारे शरीर में उतारा जा रहा है थोड़ा सा यहां वेद भी ले लें पूर्व ऋचाओं से तो ऋचाओं से ले लेते हैं जिससे इसमें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 कि जो जलाए ना माने नहीं यमाने जो दीप संति जलाए भड़काए उकसाए जाने पर भी दीप उपो जो भड़कता नहीं है जो क्रोध नहीं करता है जो अपने आत्मभाव को खोता नहीं है ना द्रुवाण जनाना और ना प्राणी मात्र से द्रुव द्वेश बदला क्रोध आदि करता है भेदभाव नहीं करता है जो ना देव अभिमात और ना ही अपने ऐश्वर्य पर अपने बल पर अपने ज्ञान पर अपने शास्त्र पर और अपने तप पर कभी दम्भ करता है दम्ब भी नहीं करता है इन पर भी जो और तब अगली विचा में हमने पढ़ा संक्षेप में जा रहे हैं और आप आप अपने से पूछिए मांझिए अपने को तभी तो आप पढ़ पाएंगे उत यु मानुशेष्वा यश चक्रे असाम्या उदरेश्वर उत यो मानुषेश्वर उत माने संशय और, मा... और इंद्रियों की कामनाओं को दूसरों से लोभ पाने की इच्छाओं को जो भौतिकताओं और तृप्तियों को यश और सम्मान के झूठी इच्छाओं और तृप्तियों के इन धोरों में जो अपने को असाम्या असहज पाता है जो इस का भी परित्याग कर देता है इसमें अपने को जो असाम्या अर्थात जो साम्य सहज नहीं मानता है असमाक उदरेश्वासों को ही ऐसे उन लोगों को ही ऐसे उन लोगों को ही उदाहरण उत्पत्ति सृष्टि अमरत्व की इच्छा के लिए भीतर प्रवेश आत्मा में प्रवेश मिलता है बाकी कोई नहीं पाता है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 आसमान भरा रहे आए हुए हैं अभी आए थे सबे बूंद एक पानी की ना बरसे बूंद एक पानी की न बरसे तुम बताओ क्या पेड़ पौधों को राहत मिलेगी की? उल्टा कीड़े पड़ जाएंगे तो वो सारे पोथे जो तुमने दिमाग में चढ़ाए हुए हैं अपने अपने वो सारे भजन जो बढ़ रख रखे हैं तुमने यदि वो जीवन में बरसे नहीं है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 भी पढ़े थे क्या कभी वह हाल हमारा है आज कौन सी अवस्था है हमारी किस बात का दम्ब है हमको हम पूछ तो नहीं अपने आप से कि वो जो तुम्हारे पोथों के ज्ञान हैं जो ग्रंथ तुमने रट रखे हैं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 सिर सिर की तरह नहीं है खाली पेट का मुंह भर है ये। कहा पराने ललती रीत ब्रह्मरंद्र में आकर अपने कुपूर्णता से थी मिटा गए जो समाधिस्ट हो गए बैठ गए जो जड़ हो गए जम गए जो गाव ना गव्यू तीर अनु और जो पशुओं की तरह खाली चरागाहों में ही नहीं, नहीं भटकते रहे हाई ये खा लू वहां से ले आऊं जिन्होंने ऐसा नहीं किया जो आखि आत्मा में बस गए ये क्षमती गुरु ही सामना कर सकते हैं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 कुत्ते को तो ज्यादा गर्व होना चाहिए कि बिन पढ़े ही जीवन जी लेता है हा? तो कहा पराने यंती दी तय परा में ब्रह्म में आत्मतत्व की प्राप्ति में जीवन को व्यर्थ में न खोकर अमर अमृत को पाने में यंती दीतो जिन्होंने उस लक्ष्य में अपने आप को मिटा दिया है रूप सहित जो उसमें जा बसे हैं ये नहीं कि घर अलग है घर अलग है गृहस्थी धर्म अलग है पड़ोसी अलग है नथिंग डूंग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 ईमानदारी से क्रिटिकल एनालिसिस करो अपने अपने जीवन का उत्तर मिल जाएंगे और ये वेद हैं जो मैं बच्चों को पढ़ाता था आज तुम्हारे गले नहीं उतरते हैं तो उन बच्चों की बौद्धिक स्तर की कल्पना करो जो छोटे छोटे बच्चे थे गुरुकुल में प्रवेश पाए थे और जरा आप नहीं कल्पना करो क्या तो हाँ ज्यादा दूरी नहीं से क्या बौद्धिक स्तर है तुम्हारे एक हिचकी और राम नाम सत्य है और अभी ये तुम्हारी बौद्धिक अवस्था है कि कहते हो वेद समझ में नहीं आते हैं। बहाने बाजी अपने साथ करते हो कि संसार ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है कहा परा में यं तीध इस ब्रह्म विद्या में ब्रह्म ज्ञान में इस गुरुकुल में जिन्होंने अपने को मिटा दिया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 ने अपने सारी अतीत को जलाया है जो व्या हो गया है इस सत्य की राह में रूप खो गया रंग खो गया सब कुछ मिटा दिया जिसने। गावो, अनु हाँ गव्यूती रनु संधिते ही अनु और जो पशुओं की तरह अब यहां से मन हटा है तो फलाने के यहां जाके बैठे हूं अब यार से मिले आऊँ अब फलाने की दोस्ती कर जाऊं मन नहीं लग रहा है तो जरा इधर से घूम जाऊं दिमाग है तो टिक के बैठता नहीं है जैसे जानवर जगह जगह चारा ढूंढते फिरते हैं मन है कि चरता ही रहता है वो गुंड क्या पाएगा ये? और आप अपने इस चरने को अपनी समझदारी और उपलब्धि मानते हो क्या मैं गलत कह रहा गाड़ी में बैठे आदमी बाहर क्या देख रहा है बाहर का हर दृश्य रुकेगा नहीं, बदलता रहेगा। लेकिन ये देख तेरी उठ जाए कहीं जो डब्बे में रखी है और वो है वो उम्र की हो जाएगी अनु कि बस चढ़ते हुए भटकते हुए दृश्यों का ही अनुसरण भरना करते रहना अनुमाने अनुसरण करना उन पशुओं की तरह बस जीवन भर चढ़ते ही रहना एक मकान चढ़ लू एक दुकान चल लू एक डिग्री चल लू अरे पशु से भी तो निकृष्ट चला है तू तो। जितना चला है उतनी ही भूख बड़ी है और जितनी भूख बड़ी है उतना ही अभावग्रस्त दिया है तू तो। आज आदमी के अलावा और भी कोई पशु है जो अभावग्रस्त है करोड़पति भी यहां अभावग्रस्त है सोचता सरकार का पैसा दिखा लू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 तो कहा गाओ ना गग्योती अनु जो ये पशुओं की तरह चढ़ते ही नहीं रहते हैं नहीं चढ़ते हैं परामे जीत और जो ब्रम रंध में ये गोविंद में जाके स्थित हो जाते हैं सिया राम मैं कितना सरल शब्द है लेकिन तुम्हें राम और जानकी की सौगंध देता हूं सिया राम के जिंदगी में कभी किसी एक भी देखा तुमने खाली गाय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 आज आपने सोचा फलाने से मंत्र बुनवाए बुन क्या होगा तुम्हारा पहले बताओ उसका क्या होगा चक्ष हम कहते हैं जो चक्षु को खोले चक्षस उसको कहते हैं चक्षस कहते हैं दीक्षा गुरु को ये बृहस्पति के को इन्हीं का नाम चारों है चारों दुगो में अकेले हैं दीक्षा गुरु देवगुरु बृहस्पति का ही नाम चक्षस है चक्षस जो भीतर की आंख बोले आचार्य श्रेष्ठ आचरण देव आचार्य है गुरु जो भीतर की आंख खोले वो गुरु है दोनों में भेद है भेद नहीं वेद बाद में तो शब्द क्या लैंग्वेज की ही ऐसी फेर रखी है हाँ। शब्दों के अर्थ कुछ हैं अर्थ कुछ किए जाते हैं तो फिर एक भी अतीत का ग्रंथ आपसे कोई नहीं पता है लेकिन लखनऊ की बात है पंडित जी के साथ कमलापति के साथ हम बैठे थे वो ले थे करके तो एक नेता नेताजी आए करके बोले हमारे सम्भ्रांत नेता तो हमने कहा पंडित जी से पंडित जी आपका रिश्तेदार है क्या क्यों मैंने मंच पे गाली दे रहा है क्या इसने मैंने कहा संभ्रांत कहा आपको तो? बोले संभ्रांत माने तो बड़ा श्रेष्ठ होता है मैंने ये कहा कौन सी डिक्शनरी से पढ़ाए सम्भ्रांत सम माने संयुक्त है भ्रांत जो भ्रांतियों से अर्थात जो सिरफिरा है पगला है बैला है जो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 इंद्रो दीर्घाए हाँ चक्षस आसूर्य रोहन दिवी गो भीत इंद्रो हे महान ब्रह्म ज्वाला आत्मा दीर्घाए हाँ चक्षस आप ही हमारे महान दीक्षा गुरु हैं हे आत्मा हे ईश्वर तू ही मेरा गुरु है आ सूर्य रोहन दिवि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 कि जो ब्रम्हरंद्र में आकर मिठा गया अपने आप को हाँ, मिठाओगे हाँ? अभी तो घरवाली बैठी है और नन्ने नन्ने नान नान से है उनका क्या होगा भाई? परामीत है <laughs> जो मिठा गया अपने आप को ब्रह्मरंद्र में गावो न गव्यो तेर अनु और जो भटकना जिसका समाप्त हो गया विषयों में इन ते गुरु चक्ष वो इच्छा करें गुरु मंत्र को धारण करने की गुरु दीक्षित होने की तो गोविंद बैठे हैं बलराम जी बैठे हैं आज उनका यज्ञों पर संस्कार होना है और यज्ञों पर संस्कार कराने के बाद फिर ये नहीं कि घर जाके गुल्ली डंडा खेलेंगे आ, आ, आ, नहीं उन्हें चौदह वर्ष तक ब्रह्म ज्ञान को धारण करना यज्ञोपवीत आया है अभी इसे ब्रह्म सूत्र आत्मसूत्र बनना है इसे जागृत होना है और इसमें चौदह वर्ष लगने हैं। का गुरुकुल गुरुकुलवास है यदि उसने गुरुकुल नहीं किया है तो उसके द्वारा लिया हुआ यज्ञोपवीत भी पुनः भ्रष्ट हो गया है निष्प्राण हो गया है उसकी कोई अवस्था नहीं है यह ब्रह्मास्त्र नहीं बन पाएगा ये ब्रह्मदंड नहीं हो पाएगा उसे यथावत धारण करना है और सभी बालकों के साथ गोविंद का यज्ञोपवीर संस्कार हुआ है गुरुकुल में